निद्रा देवी ने सेवा करनी चाहिए और जननी मां ने उनको लेकर के परम सुंदर सैया पर सोला दिया ये तो सो गए पर वहां रात भर चर्चा वही चलते गो गोपो में तो और दूसरी बात नहीं गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुरू रम मना वेदना वे जो है ये इस प्रकार शाम बलराम की बातचीत करने लगे और ये अपना खेल में लगे रहे कभी अब कुछ खेलते कभी आग बिचौली खेलते कभी पुल बांधते एवं बिहारी कोमारी कोमराम को मिलाया नहीं सी तो बंदई बंदाई मरकटोधी ही कभी ये बंदनों के भाती उछलते कभी खेलते कभी और कुछ खेल करते इस प्रकार ये अपना खेल में लगे दूसरे दिन फिर वही खेल में लग गए और मैया बड़ी प्रसन्न हो गई घर घर में यही चर्चा फैल गई कि नारायण ने इनको बताया दिया तो ये कहते हैं एक श्लोक बड़ा सुंदर है ताद ये भगवान के लीला कथा श्रवण का महात्मा है वो कहते हैं कि जिन लोगों के कानों में ये लीला कथा आ जाती है श्रवण मात्र जो सुनते मात्र जिन्हें अनुभव भी नहीं है उनके भी भव दुख का नाश हो जाता है तो इनके लिए कहा ना ना विंदन भव वेदना हम इस पर कहते हैं कि तादृग्रमेश चरित्र शुचिमात्र वेद्यम यस्त सोप्य भव चित्रम किमत्र सच तत्वरितम से येषाम अध्यक्ष मास नेदना जिन भगवान के चरित्रों को जो केवल सुन मात्र लेते हैं जिन्हें अनुभव नहीं केवल सुनने से सुनने मात्र का ही उनको लीला संबंधी ज्ञान है उनमें भी भव दुख का देश नहीं रहता लीला श्रवण की इतनी महिमा है पर यहां इन ब्रजपुरवासियों के वृंदावन वासियों के तो नेत्रों के सामने स्वयं विराज रहे हैं लीला कर रहे हैं ये जो कृष्ण चित्त का प्रत्यक्ष प्रवाह बह रहा है इसमें भव्यदना की अनुभूति नहीं होती तो क्या आश्चर्य है सबके सब, सब भव्य वेदना से मुक्त और कृष्ण प्रियम रथ से आपल हृदय सब धन्य हो रहे हैं हर ओम दोस्तों ये ग्यारहवा अध्याय समाप्त ोफा बृंदार पुरंदर श्री गोविंदम सपदेह दीना ग्रहकार वंदे मुकुंदमरिंद जराक्षेन्दुशंखदशन शिशोपदेश इंद्रादिदेवन वृतपादपीठ वृंदल सुदेवूनम चंको दुभाषिकरण विकसितलिनाशिय विस्फुन मंदहाश्यं कनकृषिदुकूल चारुभावूल कमी निखिलसारम वोपीकुम वंशी विभूषितकतांबरा दुन बिंबपराधरोा पूेन्दुसुंदर मुखादरविंदष्ण तत्व नजनेच क्वचिवनाशा मनो दधद्रजा प्रातः स मुख्याय वयस वत्सपाल बोधय छंग हरि तेल साकथुका सहस्र सह स्निग्धा सुधवेत्र विषाणवेणव स्वान्न सहस्रोपरसख्या वत्सा स्वान स्वान स्वान पुरस्कृत मुदा कृष्ण वत्सर संख्याचूथीकृत स्वत्सराज तो विज <coughs> तक फल प्रदार मृक्ष धातु काचगुंजा मणिस्वर्ण भूषिता प्रभूषयन मुश्नों तो नियो नशिकी क्षिपु तस्नूरा गसन तुनर्दु जदि दूर गत कृष्णो बनशोभ क्षण आहम पूम पूर्व संस्मृश्य रे मेरे चिवेणून वादय घृन श्रृंगा केचिद वृंग मिश्रा प्रधानते गाधुंतक बकैरप नृत्य कड़ा साकं कर्षंतलाहतुमाकुवत पलाशिशु साकंधेक सर्पलुता प्रतिशत प्रतिस्वना इत्था सता ब्रह्म सुखा दाश्य गता परदतेन मायाश्रता नरदारकेण साख पुण्यपुजा युक्शुर्बुजन्म्छतात्मगिप्य लाइव विषय सुत सुंदर में तेजर जब बका का उद्धार करके भगवान घर आए और गोप बालकों ने घर घर में ये बात फैला दी मैया को बड़ा डर लग रहा है किसी तरह से अब ये जाना बंद कर दे तो ठीक समझाया बुझाया मनाया पर श्याम सुंदर तो मानने वाले नहीं मैया को समझा दिया कि मैया कोई डर की बात नहीं है ऐसे ही कुछ हो गया कुछ नहीं तो जिस दिन ये घटना हुई उसके कुछ दिनों बाद एक दिन वन में सब खेल रहे थे तो कुछ बन के फल वल लाए खाने लगे तो श्री कृष्ण बोले की भैया देखो एक दिन यही खाएं हम सब लोग घर से खा पी के ना आए और यही खाएं यही सब छींका उनका सब आ जाए और यही सब मजे में बैठ करके मिलजुल के खाएं घर में तो उतना आनंद नहीं आता स्वच्छंदता नहीं रहती ना थोड़ा संकोच रहता है डर रहता है और यहाँ अकेले में खाएंगे तो मजे में खेलते खिलाते खाएंगे तो सखाओं ने कहा हाँ ये तो ठीक हम तो ये चाहते यही खाओ जरूर तू तो सलाह होकर के निश्चय हो गया कि कल अपने यहीं ला खाना तो हमेशा रोज की तो ये बात थी कि कुछ कुछ सूरज चढ़ जाता तब मैया उठाती तब ये उससे अलसाते हुसाते संतान करते तब कहीं उससे मचलते नमलूम क्या क्या करते और आज अभी इस दिन जो है अभी तक ये सूर्य देवता उदय नहीं हुए हैं अभी जरा नहीं अनेरा और ये अपने आप जाग उठे क्षम सुंदर अपने आप जाग उठे और जाग करके बोले मैया आज तो यहाँ नहीं खाएंगे हम ये बड़ा सुंदर बन है मैया वहाँ खाकर वहाँ जब बैठते हैं तो बड़ा सुख मिलता है मैदान में तो हमारा मन हो गया ये मन में लालसा पैदा हो गई कि वही खाएं आज कश्मीर न प्योहनी अमृत एवा हस्करे पुष्करे क्षण जननी मुआवाचर मात अर निर्वज विपिन भोजने भोजनेश्वरी जनेश्वरी विधिताल सोश तो मैया आज तो हम लोग वन में ही भोजन करेंगे तो ये हमारी रुचि हो गई अब ये प्रस्ताव श्याम सुंदर का प्रस्ताव अब मैया सहज में कैसे मानने की वहाँ नम खाएगा कि नहीं खाएगा ये ऐसे खेल में फेंक फेंक देखा भूखा रह जाएगा यहाँ तो बहुत संहार रख के मैं खिला देती हूँ नीख आता कभी भाग जाता है तो मुंह में ग्रास दे देती अब ये चौथा वर्ष समाप्त तो होकर पांचवा लगा है पांचवे वर्ष का प्रारंभ है ये तो मैया देखती कि बच्चा है अभी ये तो समझता उमझता है नहीं खाली जिद्द पकड़ लेता है तो मैया नहीं ऐसा नहीं होगा यही भोजन करना पड़ेगा पर ये भी बड़े हठी है और निश्चय कर लिया इनके निश्चय को कौन फेरे तो मैया हाथ फेरती है समझाती है तो ये भी मैया को जरा मनाते हैं तभी मैया के ठुड्डी पकड़ लेने तो ना मैया ना मैया देख मान लेना मेरा मन हो गया बहुत मैया का जी ना मैया मानती नहीं और इनका सुख तो शामिल इनके पास एक बड़ा भारी शस्त्र था मैया वहां हार जाती इन्होंने देखा जब किसी तरह से मैया मानती नहीं तो उस शस्त्र का प्रयोग किया शस्त्र था अपनी सोगन बोले माँ मेरी सोगनते बोले तो मेरी सोगन सुप्रिया मोरू नू का रहे मास अपनी शपथ दिलवा दी श्याम सुंदर ने अब इनकी तो योजना बन चुकी थी उसे पलटता कौन तो मैया ने कहा अच्छा भैया अब सोगन दिला तो क्या खाएं अब, अब मैया देखती है सोगन को पलट दे इसका अनिष्ट हो जाए मैया को और कोई डाले सोगन का सो सोगन खा ले मैया अपने आप खानी हो तो अपनी पर तो मैया को तो डर इस बात का है कि कन्हैया की सौगंध अगर नहीं मानी और कन्हैया को कहीं कुछ हो गया अनिष्ट हो गया हो गया उसका तो मैया को बड़ा डर तो मैया ने बहुत समझाया बुझाया बेटा सौगंध नहीं जरानी चाहिए ऐसी ऐसी बातों में पर बोले बोलू तो तू मान के नहीं मिला तो फिर क्या करूंगे तो अच्छी बात है तो मैया श्रृंगार करने लगी सजाने लगी सजाया मैया ने जल्दी मैया बोले देख मैया जल्दी करा जल्दी जाना है मैंने कहा था जल्दी कर रही हूँ अब उलट रही भैया को चिंता लगी अभी उसे अब ये टिफिन दान तो थे नहीं उस समय टोकरियों थी, में में सब भरने लगी रोहिनी मैया पहले से सामान सामान भेजना है आज तो भगवान का श्रृंगार हुआ विश्व विन्यास बना अब मैया दौड़ी दौड़ी गई कुछ थोड़ा सा मक्खन ले आई और दो एक लड्डू ले आई तो बिलु तो खा दे कहा वहाँ क्या तो बल्ली खा ले तो इन्होंने देखा कि कहीं अब नट गए हैं नए मैयावे जाने गई तो मैया की बात मान लेनी चाहिए तो इन्होंने मैया की बात मान ली अब सवेरी सवेरा था अभी अभी ये सखा तो उठे नहीं इन्होंने वहीं से सिंगा बजाया अपना जोर से सिंगा बजाया तो सिंगा ये उनका संकेत था तो सिंगा लगा तो सब हड़बड़ा दे बरे हाई क्या हो गया हम लोग तो उठे नहीं कन्हैया पहले उठ गया उसने कहा कहा एक दिन तुम लोगों को हराऊंगा देखो तो तुम लोग सब आ जाते हो पहले पहले मैं उस टाइम एक ऐसा करूंगा अकस्मात कि तुम लोग सब सोचे रहोगे मैं उठ जाऊंगा तो आज तो सखाओ ने कहा कि देखो ना आज उसकी जय हो गई ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और हम लोग जाते अल्लाह मचाते मैया कहते सब कहीं वो अल्लाह अल्लाह सुन के उठता और आज तो पहले ही उठ पड़ा और ये सिंगा बजा दिया चलने की तैयारी तो सारे उठ करके दौड़े अपने अपने बछड़ों को इकट्ठा अच्छा किया और बछड़े मानो आज पहले जाग गए थे बछड़े भी सब तैयार तो बस जहां इस प्रकार की सिंगा ध्वनि सिंह ध्वनि हुई कि वो बालक भी और बछे सबके सब निंद बाबा के, के दरवाजे पर आकर के कूदते फादते इक हो अब वो संकेत प्राप्त हो गया तो सब सबके सब चले यहाँ से अध्याय आरंभ। कुछ बना शाय मनोदधक ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्वत्सपान प्रभु सिंह रवि अनुचारिणा विनर्ग तु वत्स पुरस्रोहरी भगवान अब निकले तो उस समय का बड़ा सुंदर भगवान का श्रृंगार वीरम वाणी कर्कुशले दक्षिणे चारुवृष्टि श्रृंगम वेत्र च विरचित श्रृंगभुत वर्रो तमसम चिकुड़ निकुड़े बलगुकंठोपक गुंजा हारम कुवलय जुगम कर नयोश्चार विभत भगवान के बाए करकमल में तू व्यवे बंसी हैं और दहने हाथ में बड़ी सुंदर मनोहर छड़ी और एक काख में बे दबाए हैं और अच्छे अच्छे पत्तों से सजा लिया है सिंह को दुष्ठतम दलों के द्वारा ये पत्तों के द्वारा वो सुशोभित सजाया हुआ बड़ा अद्भुत ये श्रृंग है सिंगा दबा लिया है देशों में अलकावली में मयूर पिच्छ लगा लिया है मूल चंद्रिका बड़ी सुंदर और गले में इन्होंने मैया ने तो पराया सीखा या उन्होंने गले में गुंजा का हार पहन लिया चिनी का हार पहना और दोनों कानों में कुंदन शोभित हो रहे हैं अब ने बड़ा श्रृंगार किया था और और भी मैया तो आज यही समझने लगे कि जितना गहना है जितना बदबना और जितना और बल है सब का सब इन्हीं पहना दिया जाए चाहे लग जाएंगे <laughs> पर मैया को तो मैया का प्यार है ना तो वो देखती सजा दें बीच बीच में रुक जाती है कि कहीं सजाने से इनका अंग कहीं अशोभन तो नहीं हो गया अरे ऐसा दिखता था सुंदर सुंदर सावला सावला और इस पर पी, पीला पीला ये सफेद सफेद क्या पहना दिया तो बुरा लगता है फिर मैया देखती है उन्हें अच्छा लगता है तो मैया बहुत सजा थी और आज तुम्हें बंद में रहना है ना तो आज का श्रृंगार अद्भुत हुआ गुंजा मारा आज ही पहने इन्होंने ये बन के लोग तो सारा श्रृंगार किया अब जननी मैया से बोले मैया तू श्रृंगार की क्या करती रहेगी कि हमको तो जाना जल्दी है तो नहीं छोड़ दे अब मैया का मन भी देखा कि भाई क्या करें आज तो बोले इस श्रृंगार करने की अपेक्षा इनके खाने पीने की तैयारी करो रोहिणी ने कहा मैया से कि तू तो लगी श्रृंगार करने में और ये भाग जाएगा सामान वामान तैयार होगा इन घर भूखा रहेगा वहां पर तो उस काम में लगो और कहीं कम रह गया तो ये तो अपने दोस्तों को बांट देगा भैया तुम भी ले लो, लो भैया तुम भी लो और खुद रह जाएगा भूखा तो बहुत सा सामान भेजना है और मैया के जो तो सभी बच्चे एक से उनके घर से जाए मैया को तो सबके लिए भेजना तो बात सुन लो है ना तो पूरा श्रृंगार नहीं किया मैया ने सोचा कि अरे श्रृंगार क्या करें ये तो इसका शरीर ही ऐसा है कि जिससे सारा श्रृंगार सारी शोभा झर रही है तो क्या श्रृंगार करें न तो मैया आप तो लगी और आज मैया ने बहुत लोग इकट्ठे कर लिए सामान ले जाने वाले बड़े गुप्त वो सेवक जो है उनकी संख्या बढ़ा दी श्रृंगार सामग्री के नहीं आज खाने नहीं के लिए की सामग्री तो अब ये चले वहां से अपना अपना भोजन भोजन वोजन वो सब, का सब की तैयारी होगी सब चले तो रोज जाते पर आप जाने में कुछ विशेषता आज वहां पर खाना है तो ये चले सबके सब शामिल हो गए अब जो सखा लोग जो थे खास खास श्री राम सुबराज उन लोगों ने तो कन्हैया को घेर लिया और सबके पास अपनी अपनी बेटी और अपना अपना सिंगा और अपनी अपनी सब के पास सुंदर सुंदर उर्ली और अपने अपने हाथों में छीका ले लिया सबने खाने का सामान नौकरों के पास था वो तो अलग था तो अब श्री कृष्ण को तो गम लिया बीच में बछड़ों को किया आगे और बजाया सिंगार अब यात्रा शुरू हो गई अब ये चल रहे बीच बीच में बछड़े कहीं घास देखते हैं तो चढ़ने लगते हैं और खेलते खेलते कि वन में दूर पहुंच गए देखा तो बड़ा सुंदर अब वो जितने भी वन के देवता सारे के सारे नित्य निरंतर रोज रोज ये नई नई शोभा लेकर के नई नई सामग्रियों को लेकर के स्वागत की सुख पहुंचाने की तैयारी में लगे रहते जो कुछ जिनके पास साधन सामग्री तो सारी की सारी समर्पण करके अपने को धन्य मानते तो सारा वन निरंतर सुशोभित रहता वृक्षों में जिनमें फूल आने की ऋतु नहीं हो उसमें फूल खिल जाते फल लग जाते रस बहने लगता और जहां तहां पर पृथ्वी देवी कोमल कोमल घास निकाल देती अपने अंदर से इनकी पूजा के लिए पद चारण के लिए कहीं पर रास्ते में कोई कड़ी जमीन न मिल जाए और बच्छड़ों को जहां तहां जिधर वो मुंह करें उधर ही नरम नरम कोमल कोमल घास मिले तो सबके सब चले